शो टॉक no ध्यान के कमल नंबर एट थोड़ी सी सवाल थे एक मित्र ने पूछा है कि सुबह के ध्यान में शरीर कुल ही गायब हो जाता है और जो बचता है वो बहुत विशाल और छोर से परे लगता है पर ध्यान के बाद से दिन में शरीर का बोध फिर शुरू हो जाता है फिर क्षुद्र शरीर का अनुभव होने लगता है तो क्या यह सब अहंकार की ही लीला है इस संबंध में तीन बातें ख्याल में लेनी चाहिए एक तो ध्यान में जैसे ही गहराई बढ़ेगी शरीर हो पिरोगा यह कभी कभी बहुत विशाल हो जाएगा यह कभी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत छुत्र बहुत छोटा भी हो जाएगा जितना है उससे भी छोटा मालूम बढ़ेगा शरीर की प्रति भी मन पर निर्भर है यदि मन बहुत फैल जाता है तो शरीर फैला हुआ मालूम पड़ने लगता है मन अगर बहुत सिकुड़ जाता है तो छोटा मालूम पड़ने लगता है शरीर की सीमा वस्तुतः मन की सीमा से ही प्रतीत होती है ये अनुभव सुख है और अहंकार की लीला नहीं है ध्यान का परिणाम है लेकिन ध्यान के बाद स्वाभाविक है कि फिर शरीर जितना था उतना ही मालूम पड़ने लगे इतने चिंतित होने की कोई भी बात नहीं है जिस, जिन मित्रों को ऐसा हो रहा हो दिन में जब भी उन्हें सुविधा मिले एक दो क्षण को भी तो आंख बंद कर लें और पुनः शरीर के विरास होने को अनुभव करते रहे दिन में दो चार बार अनुभव करें रात सोते समय पुनः अनुभव कर लें सुबह उठते वक्त पुनः दो क्षण जिसको भी ऐसा अनुभव हो रहा है वो आंख बंद करते ही पुनः अनुभव कर सकेगा इसका परिणाम यह होगा कि धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा कि शरीर मन का ही खेल उसका छोटा होना बड़ा होना जवान होना बूढ़ा होना जन्मना मरना सब मन का ही खेल और जब शरीर इतने रूप बदल सकेगा आपके समक्ष तो शरीर के साथ जो तादात में आइडेंटिटी है वो टूट जाएगी तब आप अपने को शरीर न मान सकेंगे जो शरीर इस भांति स्वप्न की भांति छोटा और बड़ा मिटता और बन जाता है उस शरीर के साथ आप अपने को एक न मान सकेंगे बल्कि शरीर की जो फिट फॉर्म है शरीर का जो सुनिश्चित रूप हमने बना रखा है वो धीरे धीरे डगमगा जाएगा और आपके ऊपर से फिक्सेशन बॉडी फिक्सेशन जो शरीर का ठोस रूप बैठ गया है वो पिघल के गिर जाएगा और धीरे धीरे आप अपने को अशरीरी अनुभव करने लगेंगे अशरीरी अनुभव करने के पहले शरीर के बहुत रूपों का अनुभव बहुत सही होगी है अभी आप शरीर के एक ही रूप को जानते हैं जो आपके भौतिक शरीर की रूपरेखा है उससे आपने अपने को एक कर रखा है यदि दिन में आपको 10-5 बार ऐसा होता रहे कि शरीर छोटा हो जाता बड़ा हो जाता विराट हो जाता कभी होता है कभी खो जाता है तो आप धीरे धीरे शरीर की इस धारा परिवर्तित धारा रूपों के परिवर्तन के बीच साक्षी अपने आप बन जाएंगे तब आप अनुभव करेंगे कि मैं वो हूं जो शरीर के छोटे होने को भी देखता है बड़े होने को भी देखता है खो जाने को भी देखता है बन जाने को भी देखता है मैं शरीर नहीं हूं शरीरों का दृष्टा तो जिसको भी ऐसा अनुभव हो रहा हो वो दिन में दो चार बार उस अनुभव में पुनः उतर जाए। ये मन के फैलने सुकुड़ने का खेल है ये अहंकार की लीला नहीं है लेकिन ये अहंकार की लीला बन सकती है ये भी आप इस बात से बड़े गौरवान्वित हो जाएं कि मैंने बड़ी उपलब्धि कर ली कि मेरा शरीर बड़ा हो जाता है ऐसा मैं अनुभव कर लेता हूं और मेरा शरीर छोटा हो जाता है ऐसा मैं अनुभव कर लेता हूं या आपने इसमें किसी तरह का अहंकार का रस लिया कि मैंने कुछ पा लिया जो दूसरों को नहीं मिला है तो अहंकार की लीला शुरू हो जाएगी और अहंकार अपने को ध्यान की प्राथमिक अनुभूतियों से भी सुगम कर सकता है और अक्सर जहां अहंकार शुरू हुआ वहीं ध्यान रुक जाता है इसलिए इसको कोई विशेष बात मत मानना कि कोई बहुत बड़ी घटना घट गट रही है समझना कि ध्यान का साधारण परिणाम इसमें कुछ गौरवान्वित होने का या दूसरों से अपने को ऊंचा मानने का या भिन्न मानने का कोई भी कारण नहीं है और ध्यान में जो भी साधक प्रवेश कर रहे हैं उन सभी के लिए यह सूचना उपयोगी है कि उन्हें कुछ भी हो कोई भी अनुभव हो उस अनुभवों को अहंकार का भोजन मत बनने देना उससे अपने को कुछ विशिष्ट मानने का कारण नहीं जैसे ही हमने माना कि मैं कुछ विशिष्ट हो गया क्योंकि मुझे प्रकाश दिखाई पड़ा क्योंकि मुझे ऊर्जा ऊपर की तरफ जाती हुई मालूम पड़ी क्योंकि मैंने प्रभु की सन्निधि अनुभव की जैसे ही हमने माना कि मुझे कुछ हो गया है जो विशेष है तो अहंकार का भोजन हमने देना शुरू कर दिया और जिस क्षण कोई भी उपलब्धि अहंकार से जुड़ जाती है उसी क्षण उपलब्धि की आगे की यात्रा अवरुद्ध हो जाती है और जब कोई चीज अवरुद्ध होती है तो आप उसी जगह रुके नहीं रह सकते बहुत जल्दी आप वापस नीचे गिर जाएंगे। एक मित्र ने पूछा है कि पहले दिन मुझे बहुत गहरा अनुभव हुआ और दूसरे दिन से मैं रास्ता देख रहा हूं लेकिन वैसा अनुभव नहीं हो रहा वो नहीं होगा क्योंकि पहले दिन जो अनुभव हुआ वो अहंकार का हिस्सा बन गया माना कि बहुत गहरा अनुभव मुझे हुआ अब ये अहंकार दूसरे दिन से प्रतीक्षा करेगा कि मुझे तो होना ही चाहिए क्योंकि मुझे हो चुका है अब नहीं होगा तो फ्रस्ट्रेशन मन को पकड़ेगा और ध्यान रखें जहां अहंकार ने रस लिया जहां अहंकार ने श्वास ली वही प्रक्रिया रूप जाती तो अगर आपको गहरा अनुभव हो हो जाने दें फिर उसे भूल जाए कृपा करके उसे इस स्मृति का हिस्सा बनाने की जरूरत नहीं और दूसरे दिन उसकी प्रतीक्षा करने की भी जरूरत नहीं अपेक्षा करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि पहले दिन इसीलिए हुआ था कि आपके अहंकार को कोई भी पता नहीं था कि हो सकता है तो अहंकार मौन था अब दूसरे दिन नहीं होगा क्योंकि अहंकार भीतर खड़ा है वो कह रहा है कि कब हो अब होना चाहिए क्योंकि तो मुझे हुआ है तो अब होना चाहिए अब आप आक्रमक हो गए उस अनुभव के लिए अब आप एग्रेसिव हैं अब आप पैसिव नहीं हैं, अब आप प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं अपेक्षा कर रहे हैं पहले दिन आपको कुछ भी पता ना था इसलिए अक्सर यह होता है कि जब आपको कुछ भी पता नहीं होता बल्कि आप जानते हैं कि आपको क्या होगा तब हो जाता है क्योंकि अहंकार बीच में नहीं होता जब हो जाता है तब अड़चन शुरू होती क्योंकि अहंकार खड़ा हो जाता वो कहता है ठीक अब तो मुझे होना ही चाहिए फिर होना बंद हो जाता है इस अंतरयात्रा में होना ही चाहिए जैसे शब्द को बिल्कुल भूल जाना यहां कोई शर्तें नहीं जो हुआ है अगर आपने बहुत जोर से पकड़ा तो दोबारा कभी नहीं होगा और अक्सर ऐसा होता है कि साधना की प्रक्रिया में जब कभी कोई गहन अनुभूति पहली दफे उतरती है तो साधक इस बुरी तरह उस पे चिपड़ जाता है कि उस जन्म में दोबारा उसे नहीं उपलब्ध कर पाता फिर दूसरे जन्म तक प्रतीक्षा करनी पड़ती जब तक की स्मृति बिल्कुल दब न जाए और भूल न जाए तो ध्यान रखना न होने से भी कभी कभी होना खतरनाक सिद्ध हो सकता है अगर अहंकार ने उसमें रख लिया अगर आपको होगी तो से आप ऐसा मत समझना कि मुझे हुआ है ऐसा ही समझना प्रभु की अनुकम्पा है इन दोनों में फर्क है इसलिए ध्यान के बाद मैं निरंतर आपको कहता हूं कि प्रभु का अनुग्रह स्वीकार कर ले वो इसी कारण ताकि आपको ख्याल बना रहे कि ये उसका प्रसाद है मेरी उपलब्धि नहीं ये मैंने नहीं पाया उसने दिया है अगर मैंने पाया है तो मैं कल फिर पाने की कोशिश करूंगा और अगर उसने दिया है तो मैं प्रतीक्षा करूंगा दे उसकी मर्जी ना दे उसकी मर्जी और ध्यान रहे आप सभी से कहता हूं कि उसे धन्यवाद दे उनसे भी जिन्हें कुछ हो रहा है और उनसे भी जिन्हें कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि अगर आप देते समय ही धन्यवाद दें और उसके न देते समय धन्यवाद न दें तो आपका धन्यवाद भी अहंकार का हिस्सा बन जाए जब न हो तब भी अनुग्रह होना चाहिए क्यों क्योंकि हो तब तो अनुग्रह समझ में आता है कि मुझे कुछ हुआ तो मैं धन्यवाद दू न हो तब तो अनुग्रह और धन्यवाद की कोई बात समझ में नहीं आती लेकिन अनुग्रह का राज यही है कि जो न हो तब भी धन्यवाद दे पाए कभी जब हो तो दिया गया धन्यवाद अनुग्रह होगा अन्यथा वो भी अहंकार हो जाए लेकिन कैसे जब न हो तो हम धन्यवाद किस लिए दें तब हमें इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि शायद मेरी अभी तैयारी न हो, शायद मैं अभी योग नहीं शायद मैं भी पात्र नहीं शायद अभी मुझे अनुभव हो जाए तो नुकसान पहुंचे इसलिए उसकी कृपा है कि अभी उसने मुझे नहीं दिया दो बातें फर्क समझ लें अहंकार कहेगा जब होगा तो अहंकार कहेगा मैं पात्र हूं योग्य हूं कुशल हूं साधक हूं इसलिए मुझे हुआ है जब नहीं होगा तो अहंकार दुख अनुभव करेगा और धन्यवाद देने की जगह भीतर कहीं क्रोध की रेखा सर ये खतरनाक इस विपरीत स्थिति चाहिए साधक की जब हो तब मानना चाहिए कि मैं तो योग्य नहीं था पात्र नहीं था क्षमता मेरी नहीं थी सब तरह से अयोग्य था फिर भी प्रभु की अनुकंपा है इसलिए हुआ है। जब ना हो तब जानना चाहिए ये भी उसकी अनुकंपा है शायद ये अनुभव अभी मुझे हो जाए तो अकल्याणकारी हो अमंगलकारी हो इसलिए उसने रोका है अन्यथा उसकी करुणा का कोई कोई पार नहीं इस भाव से जो साधक चलेगा तो अहंकार अपना खेल नहीं दिखा पाता है अन्यथा बाहर के जगत से भी भीतर के जगत की उपलब्धियां अहंकार के लिए ज्यादा रसपूर्ण और अकल भीतर पैदा होती उससे सावधान होना उपयोगी एक मित्र ने पूछा है कि वो हृदय रूप से पीड़ित रहे हैं तो क्या ये नाचना ये कूदना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक तो न हो जाएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है यदि वे अपने शरीर को भूलकर परमात्मा को ही स्मरण रखें तो कभी भी नुकसानदायक नहीं हो है लेकिन परमात्मा को स्मरण ही न रखें हृदय की दुर्बलता को ही स्मरण रखें तो बहुत नुकसानदायक हो सकता है इट डिपेंड आपका ध्यान क्या है अगर आप अपने शरीर को भूल गए हैं तो कोई भी नुकसान कभी नहीं हो सकता और अगर नुकसान भी हो जाए तो वो भी लाभ है पहले तो नुकसान नहीं हो सकता क्योंकि कोई कारण नहीं है जिसने अपने शरीर को पूरा परमात्मा के लिए छोड़ दिया उसके हृदय वगैरह को धड़काने का जुम्मा अब उसके ऊपर नहीं रहा अब वो परमात्मा के ऊपर है और जिस परमात्मा की सहज मौजूदगी से इतना बड़ा जगत चलता है उसकी सहज मौजूदगी से आपके हृदय की धड़कन न चलेगी ऐसा मानने का कोई भी कारण नहीं है और अगर उसके मरण से भरे हुए क्षण में यदि धड़कन बंद भी हो जाए तो अनुग्रहित होना चाहिए क्योंकि धड़कन कभी तो बंद होगी ही लेकिन पता नहीं उस समय ये स्मरण का क्षण साठ होगा या नहीं होगा एक तो नुकसान होगा नहीं लेकिन जिसे हम नुकसान कहते हैं वो अगर हो भी जाए परमात्मा के स्मरण में तो उससे शुभ घड़ी दूसरी नहीं है वही काल क्षण है जिसमें गया हुआ व्यक्ति वापस नहीं लौटता है लेकिन अगर आप इसी डर से भयभीत कि कहीं हृदय को कुछ गड़बड़ न हो जाए हृदय के ही ख्याल से भरे हुए नाचेंगे कूदेंगे तो निश्चित ही नुकसान हो जाने वाला है तो ये आप पर निर्भर करता है और आप समझ लें और अगर हृदय के ही ख्याल में डूबे हुए ध्यान रखें कि हृदय की दलकन बंद होकर ही रहेगी उसे कब तक संभाले रहिएगा और संभाल कर भी क्या पा सकेंगे सिर्फ दड़का लेंगे क्या है उसकी उपलब्धि शरीर थोड़े दिन और चल जाए उसकी उपलब्धि क्या है शरीर का प्रयोजन ही यह है कि हम अशरी को जान लें। अगर अशरीर को जानने में ही शरीर बाधा बन रहा हो तो उस शरीर को रखने का कोई कारण नहीं कोई अर्थ नहीं इतना साहस तो मजे से नाचें और कूदे जिये तो भी ठीक है उसमें मिट जाएं तो भी ठीक है इतना साहस ना हो तो अपने को संभाले रखें फिर उस प्रक्रिया में मत उतरें एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि क्या ये नाचने कूदने के बिना ध्यान नहीं हो सकता है ध्यान तो हो सकता है ध्यान तो बिना कुछ किए हो सकता है लेकिन जिन ने पूछा है उनको नहीं हो सकेगा ध्यान तो बिना कुछ किए हो सकता है जरा से कंपन के बिना हो सकता है ध्यान का मतलब ये है कि जहां कोई मूवमेंट ना हो जहां सब कंपन रुक जाए लेकिन जो नाचने से भयभीत है या रहा है कि इससे बच जाए उसे नहीं हो सकेगा और वो हर चीज से भयभीत हो जाएगा मैं तो ध्यान की न मालूम कितनी प्रक्रियाओं का उपयोग किया हूं जिस प्रक्रिया का उपयोग करता हूं लोग उसी में पूछते हैं कि इसके बिना नहीं हो सकेगा अगर उनको कहो कि डीप ब्रीदिंग करो तो लोग आ जाते हैं पूछने की ऐसा कोई तरकीब नहीं है कि डीप ब्रीडिंग न करनी पड़े गहरी श्वास लेनी पड़े मैंने लोगों को कहा कि शांत होकर लेट जाओ तो वो के कहते हैं कि शांत होकर लेटने से तो कुछ भी नहीं होता उनको मैंने कहा कुछ मत करो सिर्फ मौन रहो वो कहते हैं मौन तो हम रह जाते हैं लेकिन भी दर विचार चलते रहे कोई और रफ्ता बताइए जिस मन से आप ये सलाह ले रहे हैं जो कहता है कोई और रास्ता बताइए वो निरंतर कहता रहेगा जो भी ध्यान की प्रक्रिया होगी उसी में कहेगा कोई और रास्ता बताइए क्योंकि वो डरता है मरने वो मन डरता है मरने और ध्यान है मन की मृत्यु वो हर तरफ से आपको रोकेगा तो आप इसकी चिंता छोड़िए कि कोई और तरकीब हो सकती नहीं क्योंकि वो इस तरकीब में बाधा उठा रहा है हर तरकीब में बाधा उठाए हर तरकीब में वो कहेगा कि इसकी क्या जरूरत एक मित्र आये वो कहते हैं कि सन्यास तो मुझे लेना है लेकिन गेरुए कपड़े में नहीं लेना है गेरुए कपड़े की क्या जरूरत है तो मैंने उनसे कहा सन्यास की क्या जरूरत है ये ख्याल ही छोड़ो नहीं सन्यास तो मुझे लेना है तो मैंने कहा इन जिन कपड़ों में तुम रह रहे हो इनकी भी क्या जरूरत है मेहनत तुम रह लिए पचास साल तुम्हें क्या मिल गया है तो फिर उनको बदलने में इतनी घबराहट क्या है नहीं वो कहते हैं गेरे कपड़े से क्या होगा तो मैंने उनसे कहा कि अगर कुछ भी नहीं होगा तो बदल लो फिर दिक्कत क्या है जब बदलने में डर लगता है जरूर कुछ होगा जो आदमी सहज तैयार हो जाता है मेरे पास आके कि ठीक गिरवा पहना दे या काला कपड़ा पहना दे या मुझे नग में कहें तो मैं नग हो जाऊं उससे मैं नहीं कहूंगा कि तू कपड़े बदल उसको कोई फायदा नहीं होगा उसको मैं कहूंगा तू जैसा है ठीक है चलेगा लेकिन जो आदमी कहता है कि नहीं ये जरा दिक्कत देगा उसको तो फायदा होने वाला है वो दिक्कत जिस मन से हो रही उस मन को ही तोड़ने के लिए तो सवाल है लेकिन मजा ये है कि जिसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो बाधा नहीं डालता वो कहता मैं राजी राज्यू और जिसको फर्क पड़ सकता है वो बाधा डालता है असल में बाधा ही वही डालता है जिसको फर्क पड़ सकता है जिसको कपड़े बदलने से फर्क पड़ सकता है वही बाधा लेके आता है जिन मित्र ने पूछा है कि नाचने के अलावा कोई उपाय नहीं अगर वो लंगड़े हों तो समझ में आ सकता है अगर बिस्तर पे पड़े हों पैरालाइज्ड हो तो उनके लिए मैं कोई रास्ता बताऊं लेकिन अगर पैर ठीक हो लकवा न मार गया हो और नाच सकते हो तो नाचे उनको नाच से ही होगा नाच का जो भय है वो भय ही अगर नाच से टूट जाए तो भीतर बड़ी गति हो जाए भय ही हमारा उपद्रव है हर चीज से भय भी थे माला ले लेते हैं लोग मुझसे तो उसको कमीज के भीतर छिपा से चलते उसका प्रयोजन खत्म हो गया उसको कमीज के भीतर छिपानी थी तो नहीं थी तो क्या हर हर्स्था बराबर हो गई बात उसमें कोई अर्थ न रहा इसका भी डर है कि कोई ये न पूछ ले कि माला क्यों पहनी जैसे कि आप जिम्मेवार हैं सारी दुनिया को बताने के लिए कि मैं क्या पहनता हूं क्या नहीं पहनता हूं किसी को हक क्या है पूछने का लेकिन इतनी भी हिम्मत नहीं है कहने की कि मेरा गला मेरा है इसमें मुझे माला डालनी है तो आप क्यों परेशान कम से कम इतनी स्वतंत्रता तो मुझे दो कि मैं अपने गले में कुछ डालना चाहूं तो डाल उतार सो दू जो आदमी अपने गले में माला भी नहीं डाल सकता वो ठीक से समझ ले कि समाज ने उसके गले में फांसी लगा रखी और वो राजी है फांसी के लिए अपना गला इतना नहीं कि माला डाल सके तो और क्या आपका अपना होगा और अपना शरीर इतना नहीं कि उसमें हम कपड़े गेर डालना चाहें तो डाल सके तो आपके पास और अपनी आत्मा होगी अपना शरीर भी नहीं है तो अपनी आत्मा बहुत दूर की बात आपके पास अपना कुछ भी नहीं है आप सिर्फ एक सोशल प्रोडक्ट हो एक सामाजिक उत्पत्ति हो आप हो ही नहीं असल में समाज की एक बनावट हो समाज जो चाहता है वो पहनो समाज जो कहता है वैसे उठो समाज जो कहता है वैसे बैठो आप नहीं हो तो नाक से भय क्या है कि कोई क्या कहेगा कोई क्या कहेगा जरा कहने थे एक सूफी फकीर था हसन उसके पास जब भी कोई आता वो सन्यास में दीक्षा के पहले कहता कि नग्न हो जाओ और गांव का एक चक्कर लगाओ फिर मैं दीक्षा दे दूंगा वो आदमी कहता आप भी किसी बातें करते हैं मैं सन्यास लेने आया इस नग्न होकर चक्कर लगाने से क्या होगा हसन कहता कि होगा कि नहीं होगा वो मैं जानता हूँ तुम चक्कर लगाओ मैं बिना चक्कर के संन्यास नहीं देता क्योंकि जो आदमी दूसरों के हंसने को नहीं फह सकता वो आदमी भीतर नहीं जा सकता जो आदमी दूसरों की आंखों में पागल होने का साहस नहीं रखता वो किसी बड़ी गहरी खोज पर जाने का उपाय नहीं खोज पाएगा इस जगत में जो लोग भी किसी चीज में गहरे जाते हैं चाहे वे वैज्ञानिक हों और पदार्थ की खोज में गहरे जा रहे हों उनको भी पागल होने की तैयारी दिखानी पड़ती हो चाहे वे कवि हों और सौंदर्य के अनुभव में गहरे उतर रहे हों उनको भी पागल होने की तैयारी दिखानी पड़ती और चाहे वे संत हो और परम रहस्य में जा रहे हों उनको भी पागल होने की तैयारी दिखानी पड़ती है बुद्धों की महावीर और क्राइस्टों की मोहम्मद या कृष्ण अपने समय में लोग प्रथम रूप से उनको बड़ी शक्त और बड़ी संदेश की दृष्टि से देखते पहले तो वे पागल ही मालूम पड़ते ये तो हजारों साल लग जाते हैं जब हम उनको बुद्धिमान मान पाते हजारों साल कहीं हम उनको बुद्धिमान मान पाते अंत हम उनको बुद्धिमान नहीं मान पाते वो तो मैडमैन है ही आय स्ट्रिल को लोग पागल ही समझते रहे उन्नीस तक जब तक उसको नोबेल प्राइज की घोषणा न हो गई तब तक वो पागल आदमी था एक एक होटल में गया है थोड़ा जल्दी में है और थका माँ है बैरा ने मेन्यू लाके उसके सामने रखा तो उसने बैराज से कहा कि तुम तुम्हें देख लो और जो ठीक बना हो वो जल्दी ले आओ बैरा ने खाना ला दिया आय सिंह ने धन्यवाद दिया तो बैरा ने चलते वक्त कहा कि आप जैसे जो गैर पढ़े लिखे लोग हों आपके मित्रों में उनको भी भेजना उनकी भी मैं सेवा करूंगा सुनने कहा गैर पढ़े लिखे लोग तब उसे ख्याल आया कि मैंने उसमें पढ़ा नहीं तो उसने बैरा से पूछा कि तुम्हें मुझे देखकर कैसा कैसे ख्याल आया कि गैर पढ़े लिखे लोग उसने का ख्याल तो मुझे बहुत दूसरा आ रहा है शिष्टाचार की वजह से मैं कहता नहीं लग तो रहे हो तुम पागल तुम्हारे ये फैले हुए बाल तुम्हारी ये बड़ी बड़ी खुली आंखें तुम लगते रहे वो पागल तुम्हारे माथे पे ये शिकन और तुम जब खाना खा रहे थे तब मैंने अनुभव किया कि तुम खाने की टेबल पे मौजूद ही नहीं तुम कहीं और तो ऐसे तो तुम पागल लग रहे मुझे शिष्टाचार वर्ष मैं कहता हूं कि तुम्हारे जैसे गैर पढ़े लिखे लोग अगर आना चाहें तो बेच उनकी सेवा करने को मैं सदा तत्पर जो भी व्यक्ति कहीं गहरे खोज में जा रहा है उसे पागल होने की हिम्मत चाहिए पागल होने की हिम्मत का कुल मतलब इतना है कि लोग हंसते हों तो उन्हें हंसने का एक अवसर देना चाहिए और इसमें कुछ भी हर्ज नहीं आपका कुछ हर्ज नहीं और उनको भी हंसी थोड़ा लाभ पहुंचाएगी चिकित्सक कहते हैं कि हंसी बड़ा है अगर आपकी वजह से चार लोग हंस लेते हैं तो आपने समाज सेवा की चिंता छोड़ अब हम ध्यान में जाएं पागल होने की तैयारी करें जो लोग देखने आ गए हो, वो कृपा करके कुर्सियों पर चले जाएं। एक भी व्यक्ति देखने वाला भीतर ना हो और जिनको करना हो वो कुर्सियां छोड़ के मैदान में आ जाएं दूर दूर फैल जाएं, फासले पर ताकि आप ठीक से नाच सकें जाएं बात न करें और जो लोग देखने आ गए हैं वो शांत बैठेंगे इतनी उनसे प्रार्थना है जब ध्यान चलेगा तो आप बात न करें चुपचाप देखते रहे अगर आपकी मौज हो तो बैठ के आप कीर्तन में सम्मिलित हो सकते हैं लेकिन चुपचाप ताली बजा सकते हैं कीर्तन बोल सकते हैं लेकिन आपस में बातचीत नहीं करेंगे और बैठ जाए कृपा खड़े खड़े आप थक जाएंगे घंटे भर बैठ जाए कुर्सी पर और जो लोग ध्यान के लिए खड़े हैं दूर दूर फैले महिलाएं थोड़ा पातला बना लें अन्यथा था से नाचना नहीं हो सकेगा दूर दूर फैल जाएं, दूर दूर फैल जाएं और पूरी शक्ति लगाएं और पूरे भाव और आनंद से डूबे तो भीतर रोक लें अब ना नाचे ना डोले ना आवाज करें आंख एकदम से बंद कर लें और सारी शक्ति को भीतर रोक लें नहीं अब आवाज ना करें रोकें रोकें आवाज रोक लें नाचना कूदना बंद कर दें शरीर का हिलना डुलना बंद कर दें बिल्कुल रुक जाए शक्ति भीतर ही रह जाए आंख बंद कर लें को भीतर रुक जाने दें जो शक्ति जग गई है वो भीतर रह जाए आंख बंद कर लें सब इंद्रियों को शिथिल छोड़ दें आंख बंद कर लें शरीर को मुर्दे की भांति छोड़ दें शक्ति भीतर ऊपर उठनी शुरू हो जाए शक्ति का भीतर काम शुरू हो जाए अब अपने दाएं हाथ की हथेली को माथे पर रख लें दोनों आंखों के बीच के हिस्से पर दोनों भावों के बीच में और आहिस्ता से हाथ को ऊपर नीचे और दोनों ओर रजड़े नाव पुथ योर राइट हैंड पार्मोर बिटविन द आदरू एंड रब इट इनोरी अप साइड डाउन एंड साइड वेज एंड जस्ट द रबिंग समथिंग ओपन्स इन साइड समथिंग बिगिन्स टू हैपन ए डोर सडनली ओपन रगड़े रगड़े भीतर कुछ होना शुरू हो जाएगा जैसे एक द्वार अचानक खुल जाए और एक दूसरी दुनिया में प्रवेश हो जाए प्रकाश ही प्रकाश फैल जाए भीतर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाए अब रगण ना रोक दें और उस प्रकाश के साथ एक और नाउ इबिंग द डोर इज ओपन नाउ बी ओवन विथ द लाइट रुक जाए भीतर प्रकाश फैल गया उसके साथ एक हो जाए उसमें डूब जाए प्रकाश ही प्रकाश है अनंत प्रकाश प्रकाश ही प्रकाश है अनंत प्रकाश है प्रकाश के सागर में खो गए एक हो गए प्रकाश के साथ एक हो गए प्रकाश ही प्रकाश जैसे हजारों सूर्य एक साथ निकलाएं प्रकाश ही प्रकाश प्रकाश को अनुभव करें स्वयं को भूल जाएं प्रकाश को अनुभव करें ना स्वागत की असल जस्ट बी ए विटनेस टू द लाइफ रिमेम्बर ओनली द लाइफ स्वागत ही औसल गुल जाए अपने को प्रकाश को ही स्मरण रखें प्रकाश प्रकाश प्रकाश प्रकाश के एक सागर में खो गए जैसे मछली सागर में हो ऐसे प्रकाश के सागर में एक हो गए ये पहला चरण है to feel दिस light is the first step अपने को रोके ना अनुभव करें प्रकाश ही प्रकाश do not withhold feel experience एक्सपीरियंस द लाइट जिन्हें अनुभव न होता हो प्रकाश का ख्याल न होता हो वे अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंख पर रखने और आहिस्सा से आंखों को दबाए those who are not able to feel the light this is put their both palms under eyes and then press your palms on the eyes don't rub just press ragde nahi sirf dabaye ahista se just press don't rub प्रकाश ही प्रकाश अनंत प्रकाश जैसे हजारों सूर्य निकल आये लाइट मोर लाइट इन्फिनेट लाइट नॉ फील इट नो बी वंद एक हो जाए एक हो जाए एक हो जाए प्रकाश के साथ एक भूल जाए अपने को प्रकाश को ही स्मरण करें भूल जाए अपने को प्रकाश को ही स्मरण करें छोड़ दे अपने को प्रकाश को ही स्मरण करें प्रकाश प्रकाश अनंत प्रकाश डूब गए प्रकाश के सागर में जैसे बूंद सागर में गिर गया स्वागत यौटल स्वागत टोटली only remember the light all around if you want only the light remains pagti utul remember the light feel the light only bolne apne ko chhode apne ko chhode स्मरण करें प्रकाश ही प्रकाश चारों चारोर प्रकाश ही प्रकाश प्रकाश तेज सागर में खो गए अनुभव करें अनुभव करें पहला कदम नहीं उठे तो दूसरे कदम में प्रवेश मुश्किल है फर्स्ट स्टेप इफ द फर्स्ट इज नॉट टेकन द सेकंड बिकम्स इम्पॉसिबल प्रकाश प्रकाश प्रकाश प्रकाश प्रकाश प्रकाश के पीछे पीछे ही आता है आनंद प्रकाश के पीछे पीछे ही आता है आनंद वस्तुतः प्रकाश ही सघन होकर बन जाता है आनंद प्रकाश को अनुभव करें और उसके पीछे से आते आनंद की धार को अनुभव करें भीतर आनंद ही आनंद फैल जाता है नॉ ट एक द सेकंड स्टेप फील बिलिट रियल इील लाइक डीपली इन इंटेंसली इील ब्लिक और लाइफ कंसेंट्रेटेड ब्लिक अनुभव करें प्रकाश ही घना होकर सघन होकर आनंद बन जाता है दूसरे कदम में छलांग ले आनंद को अनुभव करें रोआ रोआ फुल के छोड़ा आनंद से हृदय की धड़कन धड़कन आनंद से नाच रही तन मन आनंद से भर गए जैसे कोई खाली गढ़ा आकाश के नीचे रखा हो वर्षा में और बूंद बूंद जल उसमें भर जाए ऐसे आपके हृदय में आनंद पढ़ता चला जाता है आनंद आनंद आनंद नॉ यू आर नॉट यू हैव बिकॉन्श टू वेल्ट An emptiness, and bliss descends, and bliss fills you. Be filled with it. Be filled with it. अनुभव करें आनंद को अनुभव करें रोए रोए को अनुभव में डूब जाने दे हृदय की धड़कन धड़कन सरोवर हो जाए आनंद ही आनंद से रह जाए तान तन मन सब आनंद से भर जाए अनुभव करें अनुभव करें अनुभव करें आनंद आनंद आनंद भर जाए भर जाए बिल्कुल भर जाए कोई जगह भीतर खाली न रह जाए, आनंद से भर जाए एक ही स्वर रह जाए श्वासों में आनंद का एक ही धड़कन रह जाए धड़कनों में आनंद की आनंदित हो। आनंदित हो आनंदित हो नाबी ब्लड फुल नाबी ब्लड फुल and so now be blissful now be bliss अनुभव होती है आनंद ही सघन होकर प्रभु की उपस्थिति बन जाता है निक द थर्ड स्टेप ग्रांति में डिवाइन प्रेजेंस नील डिवाइन प्रेजेंस ऑलराउंड अनुभव करें प्रभु की उपस्थिति चारों ओर वही है हम खो गए हम नहीं है वही है वही है बाहर भीतर वही है आतिश्वास में जाती श्वास में वही है अनुभव करें अनुभव करें अनुभव करें मिट जाएं और प्रभु को अनुभव करें वही घेरे हुए हैं वही घेरे हुए हैं उसके ही अनुकंपा चारों ओर बरस रही वही घेरे हुए हैं और प्रभु मौजूद है एक हो जाएं, उसके साथ एक हो जाएं, उसके साथ एक हो जाएं ंगन सबोर से है वही है हवाओं में वही सूरज की किरणों में वही छाया में वही धूप में, सब सबोर वही है जातिश्वास में आती आतिश्वास में वही है धड़कन धड़कन में वही है छोड़े अपने को खोदे अपने को परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है न डिवाइन No, only the divine is. Releapse yourself, dissolve yourself. No, only the divine is. रहा वही स्पर्श कर रहा करें अनुभव करेंड डिवाइन ऑलराउंड इन साइड आउट ऑलराउंडील्ड डिवाइन सील्ड डिवाइन खो जाए मिट जाए एक हो जाए और अब ध्यान का अंतिम अनुभव वह मौजूद ही नहीं वही है हम भी वही हैं। आखिरी सूत्र मैं स्वयं परमात्मा हूं अनुभव करें अनुभव करें मैं स्वयं परमात्मा हूं मैं स्वयं परमात्मा हूं नॉट स्टील नॉट ओनली द प्रेजेंट बट योर ओन डिविनिटी डिविनीटी आई एम द डिवाइन आई एम द डिवाइन अंधो करें अहम ब्रह्मा सिम्भ हूँ मै मैं हूँ ब्रह्म हूँ अब फिर एक बार अपने दाएं हाथ की हथेली को माथे पर रखने दोनों बहुओं के बीच में और आहसा से रगड़े बहुत कुछ भीतर घटित होगा जो भी घटित हो उसे होने से नुड योर राइट इनफार्म अगेन ऑन द फोर बिटवीन दूस एंड एंड वट्स एवर हैपन्स टू लेट इट हैपन इन था सडनली ये सडनली ये दो रो को सडनली यू आर ट्रांसफार्म इनटू समथिंग समिंग एल्स कुछ और हो जाते हैं आप रगड़े भीतर कोई द्वार खुलता कोई बाधा गिर जाती और भीतर जो भी हो, हो लेते <laughs> The third eye spot is rubbed upside down and sideways. So the third eye spot is rubbed. Rub it and let happen whatever happens inside. आंखें खोलें आकाश की तरफ नौरिज बोथ हैंड्स टुवर्ड दिस कार एंड ओपन योर आइज़ सी दिस कार एंड लेट द स्काई सी इनटू यू इनटू यू देखें आकाश को और आकाश को देखने दें आपके भीतर इ गोइंग ऑन आकाश की तरफ उठा लें आंखें आकाश में खोल लें झांकने दें आकाश को आपके भीतर और आप झाकें आकाश में लेट देर बी ए कम्युनियन बिटवीन यू एंड द स्खा लेट देर बी ए कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड द स्खा एक संवाद एक अंतर संवाद एक मौन मिलन आकाश की तरफ आंखें खोलें दोनों हाथ उठा दें एक मौन संवाद आकाश और आपके हृदय के बीच दोनों हाथ आकाश की तरफ फैले हुए आलिंगन में आंखें खुली हुई आकाश को झांकने दें गहरे में आपके लेट द स्काय गो डीप इन यू लेट देर बी ए कम्यूनियन और अब जो भी हृदय में भाव उसे संपूर्णता से प्रकट कर दे अब जो भी हृदय में भाव हो उसे संपूर्णता से प्रकट करे। नो एक्सप्रेस वावर इज इन थाइट एक्सप्रेस इज कम्प्लीटली ना बी मैड इन एक्सप्रेसिंग इट कम्प्लीटली प्रकट कर दे जो भी है भीतर चिल्लाना हो चिल्लाए हंसना हो हंसने रोना हो रोले, नाचना हो नाच उठे जो भीतर भी है उसे प्रकट कर दे the inside of you wants to laugh laugh if the inside wants to cry cry if the inside wants to do dance but express it completely okay ab dono haath jod le फिर परमात्मा के चरणों में झुका दें ना पुट योर बोथ पाम्स इन नमस्कार पुष्छ एंड पुट योर हेड इन द फीट ऑफ़ द डिवाइन अनुग्रह स्वीकार कर ले आदमी अकेला काफी नहीं आदमी बहुत कमजोर है बहुत असहाय परमात्मा की सहायता के बिना कुछ भी न होगा उसका प्रसाद ही सब कुछ है मैन अलोन इज नॉट इनफ मैन इज वीक एंड हेल्पलेस टोटली हेल्पलेस एंड विदाउट हिज ग्रेस नथिंग कैन हैपन विदाउट हिज ग्रेस देर इज नो पॉसिबिलिटी विदाउट हिज ग्रेस मैन इज इम्पॉसिबल अनुग्रह स्वीकार कर कहीं हृदय के गहराई से भीतर प्रभु की अनुकंपा अपार है प्रभु की अनुकंपा अपार है प्रभु की अनुकंपा अपार है लेट दाई डेप से द्रेस इज इन फाइनाइट देश इज इन फाइनाइट दिन फाइनाइट प्रभु की अनुकंपा अपार है प्रभु की अनुकंपा अपार है प्रभु की अनुकंपा अपार है अब धीरे धीरे दो चार गहरी सांस ले लें और ध्यान से वापस आ जाएं हमारी सुबह की बैठक पूरी हो गई दो चार गहरी सांस ले लें और आहिस्ता से ध्यान से वापस लौट आएं हमारी सुबह की बैठक पूरी हो गई।